राजमान, प्राण आधार सतगुरु उदित नाम साहब के चरणों में अनंत बार करते हुए, सभी की श्रद्धा का अभिनंदन करते हुए आज की सभा को ज्ञान जो है अंबू सागर से सुनाते हैं जैसे से आगे आपको सुनाना चाहते हैं उसके पहले आज मेरे आनंद भयो सतगुरु आये पावना, पावना फूलोरा बिछावना आज मेरे आनंद भयो सतगुरु आए पावना बंदगी करु प्रणाम मन धन सुबारणा सतगुरु जी का शब्द लागे कानों में सुहावना तो इसी प्रकार से गुरु जब हृदय में प्रकट होते हैं तो वे अज्ञान को दूर करते हैं ब्रह्म को दूर करते हैं सप्तम तरंग में तारण युग की कथा का वर्णन आता है धन्य भाग तुम मम ग्रह आवन और दर्शन दी न की नावन धरमदास जी कहते हैं कि मेरा धन्य भाग है आज मेरे घर पर दर्शन दिए सतगुरु ने आपका स्वागत अभिनंदन आप दर्शन दिए सतगुरु मेरा जीवन धन्य हुआ पावन हुआ अधम अधम को कीन मैं पापी जी जिसको आपने सनात कर दिया मैं बिना मालिक बिना धनी इस संसार में घूम रहा था सतगुरु आपने मेरा हाथ पकड़ लिया जिसे मैं सनात हो गया बार अनेक नवाहु माथा सो में आपके चरणों में एक बार नहीं अनंत बार सिर निभा कर के निवेदन करता हूं बंदगी भरता हूं खोजी शब्द पहचाना, जागृत हंस हो निर्वाणा जो शब्द की खोज करने वाले हैं वही लोग आपकी कथा सुनते हैं आपके विवेक का आदर करते हैं आपकी वाणी को सुनते हैं कोई संसार में अनंत जीवों में से जागृत वंश है वो आपकी भक्ति धारण कर सकता है आपकी भक्ति निर्वाण सतपद की भक्ति जिन जीवन पर तुमरी दया को दीने लोक पठायांत्रो में आप पदारे और परमार्थ के कारण शब्द पुकारे तो किसी किसी ने मान लिया और जिस हंस पर पूर्णतः आपकी कृपा हुई दया हुई सौ हंस अपनी यात्रा को पूर्ण कर गया अमर अमरलोक प्रस्थान कर गया यानी अपनी ताकत के द्वारा काल से जीवों को छुड़ा करके आपने अमर लोक भेज दिया जिन जीवन पर दया तुम्हारी दया तीन को दिन लोक पठाया और हंस जिन सेवा लाए और युग युग महिमा मोहित सुनाए। आपने कृपा की और भी कथा आपने श्रवण कराई और हंसों की कथा अफार अनंत है फिर हम आपसे यह अभिलाषा रखते हैं कि जैसे पूर्व में जो युग था धीर्यमान युग उस युग में आपने हंसों को चेताया और आध्याशक्ति देवी जिसने अपने बच्चों की पूजा कर, जीवों को अपनी पूजा में आध्याशक्ति माता देवी दुर्गा ने अपने बच्चों से भक्ति छीनकर भक्त लोगों को छीनकर अपनी सेवा में लगाया था और ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्प को को रंभा रेणुका के द्वारा आपने यानी उस देवी ने उन ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्प को गर्व को छूर छूर कर दिया था उसी देवी के उपासना के चलते हुए जब आप वहां पहुंचे आपने हंसों का उबार किया सात हजार हंस आप सतलोक लेके गए और फिर संसार में पदारे इस प्रकार धीर्यमाल युग में आप जब पधारे थे तो आपने एक लाख हंसों को अमर लोग भेज दिया था अब आगे मुझे कथा सुनने की इच्छा है कौन सा युग आया और कौन से युग में आपने कितने जीवों को चेताया और कितनों को सतलोक पहुंचाया बड़ी अभिलाषा मेरी कि मैं आपसे सुनूं कि आप किस किस युग में पदारे सुनो लोक की बात आदि पुरुष और बैठे ज्ञानी आदि पुरुष सत्योग में विराजमान थे और वहां बीड़ा पुरुष दीन हाता। जाते हंस होय जितने अंश उनके सत्योग में विराजमान उनके उनको उन्होंने अपने विचार बताए कि मृत्यु लोग में जीव बहुत दुखी है सो उनको अमर लोक लाने का बीड़ा कौन उठाएगा तो उस समय अति समृत अति विवेकी और ज्ञानी जान करके सतपुरुष ने मुझे कहा कि कबीर आप संसार में जाओ और जीवों को चेता करके लाओ बीड़ा पुरुष दीन मोहता जाते हंसा हो सना था जो सतपुरुष थे उन्होंने मुझे यह बीड़ा उठा करके दिया कि इतने लाखों हंसों को इस तारण युग के अंदर भक्ति बता बताकर मृत्यु लोग में नर नारी को सुखी करना है और सत सतलोग में लाना है इसलिए हो शुक्रत तुम संसार में जाओ तारण युग परमा चार चार लाख वर्ष युग आयु वर्ष उस युग की आयु मानी गई और चार लाख युग तक वो युग रहा चार लाख वर्ष तक वो युग रहा तारण युग उसका नाम है और सतगुरु भी उस युग के अंदर प्रकट हुए युग आर्योबल जीव का भाई सहस एकादश वर्ष रहाई। कहते हैं उस युग के अंदर आम जीवों के मनुष्यों की जो उम्र है 11000 वर्ष तक वो जीवन जीते थे यानी जो मनुष्य होते थे 11000 वर्ष तक जीवित रहते थे उसकी आयु होती थी औस्तन उत्तम पंत रहे इकर आई धर्मदास कथा सुनाई योगी यति तपी गए बात ताहीं कोटरी दादे एक बहुत ही कथा जब मैं सुनाता हूं तो एक मार्ग में चलते चलते उत्तम मार्ग था वहां राजा, राजा इतना हरामी के कोई संत को आते देखे तो उसको पकड़वा करके और अपनी कोठरी में बंद करवा दे योगी यती तपी वांदे गये बात दांदे योगी हो चाहे यति हो या तपस्वी सन्यासी कोई को भी देखते हैं तो राजा उसे पकड़वा करके और अपनी कोटरी में बंद कर देते हैं सन्यासी ब्राह्मण बेरागी देखत तागी वह राजा किसी सन्यासी घर छोड़ के निकलने वाले पवित्र वा पवित्र घेरवा वस्त्र वस्त्र पीला नीला जो भी पहनकर जिसने घर बार छोड़ रखा और सन्यास धारण कर रखा ऐसा किसी साधु को देखे तो बहुत दुखी होवे राजा ये लोग कहा से आए ब्राह्मण उसके दरबार में ब्राह्मण की कोई कदर नहीं उसके राज्य में ब्राह्मण परेशान दुखी वैरागी, जो राम नाम का करने वाले और आडा खड़ा तिरछा जो भी तिलक करने वाले वे सब वैरागी उनके ऊपर राजा बहुत क्रोधित होता था कि ये मेरे यहाँ आने ही नहीं चाहिए सट दर्शन को देखत दर्शन ही दर्शन का अर्थ होता है सबसे पहले जैनी महात्मा जैनी महात्मा को देखे तो राजा बहुत क्रोधी हो जंगम शंकर जी के पंथ में जाने वाले जंगम साधु जैनी जंगम सन्यासी जेनी, जुनी, संगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और पंडित ये ये छह दर्शन दर्शन दर्शन कहलाते हैं हैं हमारे भारत में इसे दर्शन कहते हैं। तो ये दर्शन को देखते ही राजा बहुत क्रोध में जलते हैं जैसे कोई आग में घी डाल दिया हो ब्राह्मण माथे टीका डाटा ले पड़ी घसताए ललाटा जिस ब्राह्मण के टीका लगा हुआ देख लेता था था राजा और उसके सामने ब्राह्मण कोई योग से आ जाता था। तो उसको पकड़वा करके उसकी ललाट को फिर पत्थर से रगड़ता था कि तू ऐसा टीका काय को लगाता है इतना हरामी था राजा ब्राह्मण कोले मारे और तोड़ आग में डारे ब्राह्मण को सिपाहियों से और बस चले तो मार भी देवे नहीं तो उसकी जनेहू छीन करके आग में डाल देवे वेद पुराण पढ़ नहीं पाई भक्ति रहा मर्याद उठाई उसके राज्य में कोई वेद पुराण की कथा पाठ नहीं कर सकता और कोई जीव भक्ति मर्यादा में नहीं चल सकता था या जीवन दे ही इस प्रकार के कष्ट अपने राज्य के अंदर लंबी लोगों को देते थे राजा कष्ट हरि हरिहर नाम कभू कोई नहीं लेगी और कोई हरी हरी कह दे उसको राजा बहुत कष्ट देता था। वन के मृगा चरण नहीं पावे और उसके राज्य में जो मृगे होते थे हिरण उस सबको मरवा देता था वो चर वहां पे चारा चर नहीं सकते थे द्वीपद चतुरुस धरे धरे खावे मारे जीव जंतु बहु के बहुते कोई नहीं बचे मार बहुरा कोई को भी वो राजा मरवा सकता था और जीव जंतु को तो वो बहुत ही मारता था ऐसा आदम चाल राजा जीवन कष्ट देख भय लाजा ऐसा आदम चाल का व्यवहार वाला राजा था जीव उसके दरबार में यानी उसके राज्य में जीव बहुत दुखी थे और तब मुझे ख्याल आया ऐसा राजा को चेताना चाहिए तब अपने चित की विचारा, व्यंग कौन आयो संसारा तब मैंने अपने मन में विचार किया कि अगर ऐसा राजा को नहीं चेताऊंगा तो जीव सुखी कैसे होंगे बट हम आसन छाजा राजा के महल के महल एक बड़ का वृक्ष था बट वृक्ष उसके नीचे धर्मदास जी मैं जाकर के यानी कबीर साहब खुद जा करके वहां आसन लगा करके आ, यानी, यानी साहब कहते हैं कि मैं वहां पर आसन लगा करके बैठ गया आसन मार ध्यान में पागे एक ही चित लागे आसन मार के मैं ध्यान में बैठा था यही अंतर एक वृक्ष आई उसी समय एक राजा की दासी आई उसका नाम सुगुनिया था और वो जब आई तो उसने क्या कहा आये ठाड बे साहेब आगे विनय तब पूछन लागे उसमें वो आई और मेरे सामने खड़ी हुई और हाथ जोड़ के पूछने लगी देश कौन कौन देश साहब आप कौन से देश से आए हो और आप आपका अखाड़ा वो कहा है बड़ा आश्रम स्थान गुरु आश्रम जहा से चलकर आप यहाँ पदारे जरा वो आप मुझे बताइए जो मांगो सो मंगाई ले आगे चल जाई दासी ने क्या जवाब दिया कि जो मैं जो आप मांगो सो मैं दे दू आपको और आप साधु हो आप तो भिक्षा लेकर के यहाँ से चले जाओ विषम द्वार राय अपारा राजा आदर्श करे तुम्हारा जो हमारा राजा है वो बहुत ही उसे कहते हैं राक्षस जैसा ऐसा राजा है वो भक्ति में कुछ नहीं समझता है अगर उसने ये सुन लिया कि मेरे दरबार में मेरे राज्य में कोई साधु आए हैं तो वो तुरंत मारने को दौड़ेगा इसलिए महाराज क्षमा करो आपको भिक्षा लेना ले लो और आप अपने रस्ते चले जाओ राजा नाम सुने जो पाई तुरते गर्दन मारे आई राजा को पता चल गया कोई साधु आए तो तुरंत आपकी गर्दन उतार देगा हो इस पौ के भीतरे बैठे है राय कोई गम नहीं पाऊ रानी रानी संग रहा, हो दासी बोलती है, है, से 21वीं पर राजा की बैठक है। महल है। और अपने के साथ वो संसारी सुखों में अड़ूझा हुआ है उसे कोई भक्ति का बोध नहीं है ठीक है स्वामी कहे सुनो तुम बाता राजे जाय कहो विख्याता साहेब बोले तेरे राजा को यह कहना दर्श हमारे करे जब आई अगम निगम हम भेद बताई यह जाकर के कहना कि कोई संत तुम्हारे द्वार पे बैठे तुम जाकर के उनके दर्शन करो राजा को कहना अगर संत कृपा करेंगे तो तुम्हें सारी भक्ति का भेद देंगे जिसे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी राय परीक्षा हमरी पावे, हंस लोक को आवे अगर राजा ने मुझे पहचान लिया मेरे शब्द को मुझे पहचान लिया मुझ पर विश्वास कर लिया तो तेरे राजा की हंस आत्मा मेरे सत में मौज मारेगी फिर जन्मेगी मरेगी नहीं ये राजा को कहना कि तुम्हारी आत्मा को वो अमर लोग भेज देंगे शंका मन में आनो, निश्चय वचन हमारा मानो दासी, अब तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है तुम निश्चय जाओ और जैसा मैं बोलता हूं वैसा उसे कहो वचन हमारे राय पर आ सकल आ जाऊ सुनते वचन तब तब भी तब भीतर को दीन वो दासी गई और साहब का वचन मान के गई पहले तो वो डर गई थी कि मेरे राजा मार देंगे ये कर देंगे फिर वो चली गई जब पहली पॉल उसने डाकी तो उसकी थोड़ी सी घबराहट कम हुई फिर दूसरी पॉल पे पहुंची तो फिर थोड़ा मन में विश्वास हुआ तीसरी पॉल पे पहुंची तो एक पौड़िया ने पूछ लिया अली कहाँ जा रही हो मैं एक संत के समाचार को लेके जा रही हूँ अच्छा अच्छा ठीक है जाओ, जाओ, जाओ। चौथी पौल जाओ। पर जब, जब दासी गई तो उसने ये समझा कि तीन, तीन लोगों ने इसे तो छोड़ दिया तो कोई कार्ण कोई कारण से जा रही है जाने दो पांच पौल पर वो पहुंची तब एक व्यक्ति ने कहा पौराती ने अरे इधर किधर जा रही हो तब उसने बड़े अदब से उसको नमस्कार किया और उसने कहा जाओ जाओ ठीक है तुम तो बहुत अच्छी दिखती हो जाओ कोई बात नहीं पहर पांचों पैर संग मिल गयू बहु आदीन चट्टी तब भयु सातवा पौड़ उठ ठाड़ा और आठवा पौड़ हर्ष चित बाडा इस प्रकार सातवी पौड़ पे उल्टे लोग उठ के खड़े हुए कोई बहुत बड़ी मतलब जो है ये महिला है छह जनों ने इसको छोड़ दिया कोई राजा के मिलने वाली है तो के खड़े हुए तोराती और कहा आगे जाओ आठवा पौड़ हरश्चित बाड़ा आठवें पौड़ पर वो जब आए तो दो पौराती ने ऐसे किया और बहुत खुश हुए अच्छी बात है जाओ राजा से मिलो महत्व निभाई जब नमी पौड़ पे पहुंची तो नवे पौड़िया ने उसको सिर निभा और कहा के सुस्वागतम। द्वादस देखके माता यानी दसवें पौड़ पर उसका और आदर हुआ और ग्यारहवी पौड़ पे कुछ उसे पूछा तो उसने सही सही बता दिया बारहवीं पौड़ पर जब वो पहुंची तो उसे माता की दृष्टि से कहा के माते आप जाओ तेरहवीं पौड़ पर जब वह पहुंची तो उसके वचन का बड़ा आदर किया और चौदहवी पौड़ पर कुछ भी समय नहीं लगा क्योंकि वो पौड़ बिल्कुल खोल करके बैठे थे ना किसी ने पूछा ना उसने कुछ जवाब दिया पंद्रवी देख पंद्रवी पर जो पौरायती थे वे तो उसके आदिम हो गए के रानी यानी दासी आप बहुत भला काम कर रही हो जाओ सो दस पौरे देख मर रही हो जो सोलवी पौड़ थी तो लोग देखते रह गए कि ये इतनी उतावली सी कहा जा रही है पौड़ पौड़ सांच तब बोला। सत्रवी पर उस दासी ने सत्य सत्य बता दिया कि मैं राजा के पास जा रही और साधु बहुत मतलब जो है इल्म वाले हैं वो नहीं डरने वाले राजा से तुरते राव महारा गगरी भरे उठे नहीं भाई बहुरी तो इसी प्रकार प्रकार से बोला और और अंतर खोला इस प्रकार को पार कर गई उन्नीस पौड़ पर तो वह डरी भी नहीं जैसे उसी का अधिकार हो चली गई बीसवी पौड़ वो पेठारा जब उसके अंदर गई तो किसी ने नहीं रोका 21 इक्कीस पॉल ठा तब एक छड़ीदार ने 21वीं पौड़ पे पूछा क्या कारण से तुम यहाँ आई हो और इतनी भीतर चल के आ गई क्या कारण है राजा के पास क्यों जा रही हो कौन काजता राज रहा राजा वरदन मारे तोरी सत्य वचन माने दृढ़ मोरी हे देवी तू, तू राजा, राजा के पास, पास नहीं जा रही है तू तेरी मौत के पास जा रही है उसने क्या कहा 21वें पौड़ा पौराहित ने क्या कहा कि तू, तू राजा, राजा के पास, पास नहीं जा रही है तू तेरी मौत के पास जा रही है अब तू मरने वाली है वह नहीं डरी उसने कहा ठीक है वैसे भी मरना है मुझे अब मैं किसी संतों के काम नहीं आई तो वैसे भी मरूंगी मैं जीव्य नहीं क्यों कोई अमर तो है नहीं दुनिया में इसलिए मुझे ऐसा प्रेम आया है हो सके युग बदलेगा बदलेगा तो राजा भी बदलेगा। राजा भी इतना हरामी इसको कोई अच्छा संत नहीं मिला तो यह सब संतों को मारता पीटता है स्वामी रोक बेट दरवाजा इनकी खबर कहो तुम राजा बल जानो तो तू जायर फिर बहुत पछताओ फिर वो बात करती है से से छड़ीदार देख मेरी एक बात मान ले कि तू जाकर मेरी बात राजा को बता दे अगर तू बताएगा तो तेरे जीवन में बहुत सारा आशीर्वाद और मंगल काम होगा अगर तू नहीं बताएगा तो तेरे बाल बच्चे सब मर जाएंगे। तो क्या, क्या हाँ, तो तो वो बोला ऐसी क्या? कोई बात नहीं तब मैं जाता हूं, तुम यहीं रहो। जाएंगेदार मन लाई अगम बातें जाय सुनाई सोच करीरू राजा बंक बड़े बल भीरू अब मन में विचार करने लगा राजा बंक इतना हरामी है उसने सुना कि कोई साधु अपने राज्य में आया है वो तो आग बन जाएगा बहुत क्रोध करेगा तब मैं क्या करूंगा? मैं कैसे बचूंगा मेरी गर्दन पे उसके हाथ में जो तलवार होगी उसी का वार मेरी गर्दन को झेलना होगा यह सत्य बात है और 100 प्रतिशत बात है के अब इस दासी की तो मौत टड़ गई पर मेरी मौत खड़ी हो गई बिचारी तो गर्दन मारे राव हमारी कहे सुन बात हमारा मैं तो करता सृजन हारा अनहित कर जनी बोले बानी राजी खबर कहो तुम जानी अरे छड़ीदार उस सदगुरु ने क्या कहा जो मेरे लिए मरना मरनागा मैं उसको भी अमर लोग भेज दूंगे भेज दूंगा इसलिए इस काम को करना पड़ेगा और और तुम्हारी मेरी दोनों की तो मुक्ति संभव है। अगर साहेब राजी हुए तो अपने बार बार जन्मने और मरने का दुख मिट जाएगा छड़ीदार भीतर चल गयू किन प्रणाम जोड़ बोली सतभा सिंह एक द्वारे तुम आवा तब राजा भोजन कारण कारण अपनी बात कहो समझाई कारण तुम हमलग आई आए सुगनिया पासा वचन एक हमशो प्रकाशा जब वो छड़ीदार राजा के समीप पहुंचने लगा तो राजा ने कहा वही रुक जाओ क्यों आए हो यहाँ यह क्या कोई गेट पर सिंह आया है कोई शेर आया है कहे को आते हो क्या आपदा है क्या तकलीफ है तब छड़ीदार ने कहा साहब मैं ऐसे नहीं आया एक सुगनिया नाम की दासी जिसने मुझे समाचार दिया क्या समाचार है आए सुगनिया हमारे पासा वचन एक हमसु सुशा वो दासी जिसका नाम सुगनिया वो मेरे पास आकर के उसने मुझे अपनी बात बताई स्वामी एक बेटा है द्वारा तीन राजा को बेग पुकारा उसने कहा कि मेरी बात राजा को कह देना कि तुम्हारे द्वार पर एक संत आकर के बैठ गए हैं और वे संत कहते हैं कि मेरे कोई दर्शन करने के लिए आवे राजा तो मैं उनकी तुरंत मुक्ति कर दूंगा साहेब दर्शन को आए कारण हम यहां सिदाए। और वो संत कहते हैं कि मैं स्वयं भगवान स्वयं परमात्मा अगर मेरा दर्शन राजा करेगा तो उस राजा की आत्मा को मैं सदा सदा जन्म मरण से मुक्ति दिला दूंगा और वो राजा अमर हो जाएगा जो महाराजा आए जाए आय सुपापनताओ अगर राजा मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हें अच्छा अच्छा ज्ञान सिखाऊंगा राजा ने जब यह बात सुनी प्रतिक्रिया दी सुनते ही राय को पचित लायो, वे स्वामी को मार डरायो। कहे सुगन या वचन प्रकाशी तो को राय दिवावे वे फांसी ये सुन छड़ीदार उठ जाएसली को तब वचन सुनाए तब राजा ने क्रोधित होकर के मारने की मारने की। जैसे कोई अभी मार ही देगा वो छड़ीदार को उसको डराया कि तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं तू कोई बिकारी आवे कोई भी आवे तो, तो, तो, तो, तो मेरे को परेशान करता है आ, आ, अरे, अरे कोई साधु संत आ गए तो, तो तुम, तुम मेरे को तो यह कहता है कि तुम जाके दर्शन करो और वो दासी कहा है जिसने तेरे को इस प्रकार से कहा उस दासी को बोल देना कि फांसी पे लटका दूंगा मैं तुझे दासी को बोल देना सीधी सीधी तेरा काम कर अगर कोई साधु संतों को इधर लाती है तो तेरे को फांसी पे लटका दूंगा उसको बोलना और जल्दी जाओ तुम वो मान जावे तो ठीक है नहीं माने तो मैं उसके लिए करता हूं, अभी उसको फांसी पे लटका दूंगा ये सुन छड़ीदार उठदाय को तब वचन सुनाए आखिर दासी से कहा छड़ीदार ने सुना राजा ने क्या कहा कि उस बाबा को से भगा देना। अगर नहीं भगाती है तो फिर तेरे को फांसी की सजा हो जाएगी बाग कयो छोड़ो द्वार ले पर जाकर के वो बोली सुगनिया लासी द्वे द्वे द्वार पे बड़ के वृक्ष के नीचे कबीर साहब बैठे थे आकर बोली साहब कृपया आप, आप किसी दूसरे गांव में चले जाओ राजा ऐसा कुपित हुआ कि वो आपकी गर्दन उड़ा देगा आपको मार ही देगा। उस राजा ने समचार भेजा कि दासी को तो मैं फांसी की सजा दूंगा और जो संत है उसकी मैं गर्दन उड़ा दूंगा तुरंत मुझे समाचार हो कि वो साधु यहाँ से गया कि नहीं गया तो साहेब बोले तुम यहाँ सिदाई दासी रही की इसीलिए आप देग चले जाओ और देश में बैठो जाई और कोई दूसरे गांव में बैठ जाओ, जाओ, जाओ, जाओ कृपा कर करके दुण दुण मैं अब हो पुकारा न हो तुम्हारा और दूसरा छड़ीदार जाकर के आपके बारे में बताएगा फिर वो राजा कुपित क्रोधित होकर के आप पर तलवार से वार कर देगा कहू पुकार सुनो तुम बाता इसलिए मैं अर्ज लगाती महाराज आपसे विनती करती पड़ती हूँ साहेब संचित की तो। नीचारा विचारा, घट भीतर तब सुरत समारा तब साहेब ने कहा बस ठीक है मैं ही चला जाता हूँ अगर तुम्हारे राजा को कोई राज्य में साधु संत आने से इतना दुख होता है तो मैं मैं तेरे तेरे राजा को को दुखी करने के लिए नहीं आया स्वयं ही चला जाता हूं। और मेरे कारण अगर फांसी की सजा हो तो मैं यहाँ रुकूंगा नहीं उठा को पुनकीन समाई हम तो राय उदारण आई कोई बात नहीं मैं तो राजा को तारने के लिए यहाँ आया था परंतु राजा कुपित हो गया क्रोधित हो गया कोई बात नहीं आगे समय में मैं देखूंगा जो तुरत संभार के अंत करू निवास इतना सदगुरु ने अपमान सहा और कहा कि देखो इस नगरी में इस राजा ने मेरा कितना अपमान किया है फिर भी ये मुझे मंजूर है। अगर मैं जोर करूं, तो मैं जोर तो राजा को एक शब्द से घायल भी कर सकता हूँ राजा को, राजा की जो पौड़ है उसको नीचे भी पटक सकता हूँ और उसे मैं ठीक भी कर सकता हूँ मेरे पास सब कुछ साधन है परंतु कहते हैं ना कि ताकत होते हुए भी शक्ति होते हुए भी बल होते हुए भी निर्बल बन के रहे तब भक्ति प्रकट होती है इसलिए अब अपन छोटे बन बन जाते है, निर्बल बन जाते हैं, हैं। निर्बल चलो उस जीव को चेतने का समय अभी तक नहीं आया है इसलिए अपने यहां से चलते हैं ये तो जीव अबुद अज्ञानी समझ अपने घटना ही न आनी तो राजा अज्ञानी है इसने अपनी आत्मा के लिए जरा भी नहीं सोचा द्वार तब दीन रिंगाई, पूरी बाहर हम पहुंचे जाई, उसका जो पुरी थी यानी शहर था उसके बाहर में सदगुरु चले गए मान सरोवर एक सागर बैठे ता प्रभु नागर मानसरोवर की तरह एक वहां पर जो तालाब तालाब है और उस से सारे गांव वाले भी पानी भरते हैं और राजा के भी वहां जा करके बैठ के नगर लोग जल जलताई सागर दीर्घ अतिर भाई सब नगर के लोग वहीं से पानी भरते थे और सागर बड़ा था यानी तालाब बड़ा था सोई जल राजा को जाई छितिया ले जो जल जल जाता जाता था था राजा जिस जल से से स्नान करते थे वो पानी भी वहीं से जाता था और एक नाम की दासी राजा की उम्र के तुलना में वस की बेटी के समान वो राजा को रोज पानी ले जाकर के न लावे इसलिए वो वहां पानी भरने के लिए आई राजा रानी सबे नी कर जल सब पाए राजा रानी उसी दासी से जल लेकर के स्नान करते हैं रोजाना और इसी कारण वो जो वृक्ष यानी दासी वहाँ पे पानी भरने के लिए आ गई जिस जगह मैं बैठा था प्रमाणी नींद राजा राजा की दिनचर्या ऐसी कि घंटा और लगभग पच्चीस तीस मिनट तक हाँ, सुबह राजा इतना दिन चढ़ने के बाद में जगता था और फिर वो जा करके और दासी को बोलता दासी पानी नहीं लाए नहीं लाई लाई बाबी ओ तो फिर राजा स्नान करता दातन करता और फिर वो फ्रेश हो जाता राजा सवा पार दिन चढ़े प्रमाणी अर तब लग रहा नींद अलसानी उठतराय छिया चल जाई कंचन कलसा जल को जाई विशेषता यह थी कि राजा के लिए पानी साधारण बर्तन में नहीं जाता था वो सोने का बर्तन उसके पास होता था गड़ा और उसमें वो पानी भर के चलती थमुग थमुग। उठत राय चितिया चल जाई, कंचन कलसा जल को जाई, जल गड़ा बुडावा, लीला एकता हमलावा दासी जब आई तो उसने क्या कि वहां पर अच्छा, अच्छा साबुन अच्छा, तो नहीं मान लो कोई भी जो साफ मजने के लिए जो उपलब्ध होता था उसी पदार्थ से वो उसको घड़े को माँजती थी और साफ कर करके बड़े, बड़े प्रेम, प्रेम से राजा के लिए जड़ भरती जैसे ही उसने घड़ा को पानी भरने के लिए अंदर डाला था और एक घटना हो गई धोए मां जल गड़ा बुड़ावा हमलावा गुडावास तब मैंने कहा यह उचित मौका है और मैं इस राजा को अब लीला दिखाऊंगा तब मैं सूक्ष्म कबीर साहब कहते हैं कि मैं हो गया और उस जल के अंदर जाकर के मैंने नीचे से उसका गड़ा पकड़ लिया अब वो कितने ऊपर खींचे गड़ा को गढ़ा आवे नहीं सुबार नहीं छितिया तब होती रोई दासी राजा की दासी अब वो खड़ी खड़ी रोने लगी मेरे राजा मुझे मार देंगे समय पे मैं नहीं जा पाई और घड़ा निकल नहीं रहा है दो चार स्त्रियां वहा पहुंच गई और उसको अपनी कठिनाई से बाहर करने लगी यानी वो भी ताकत करने लगी तो घड़ा निकले नहीं तब कीन पुकारा डार गगरी भरे उठे नहीं भाई बहुत नारी देखत को सर्वर भीतर लोग सो सब गागर आन उठाई दस हजार बीस पच्चीस आए गागर को सब लोग अहंकार लगे तब की नारंचा उठ नहीं लेना पचास लोग आ गए और मेहनत करने लगे तो घड़ा बाहर निकले ही नहीं सवा जलते घड़ा निकाली, राय अब मैं कैसे घड़ा निकालू अब राजा मुझे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि राजा के स्नान के समय से भी सवा पहा तो बहुत क्रोध कर करके कर वो बैठा होगा अपने चितमने जल में घड़ा पकड़ गड़ा पकड़ा ये क्या हो गया मेरे घड़े को किसने पकड़ लिया और रो रो करके रो करके कहती चले आओ सब निकालो घड़ा सागर आवत जन्म बिताई कौन चरित्र आज बयो भाई खबर पाए राजा चल आए रानी सुन के अचर पाए और फिर सिपाहियों को समाचार मिला कि वो बिचारी दासी क्या कर सके उसके घड़े को पता नहीं नीचे से किसने पकड़ लिया अब वो घड़ा निकले नहीं तो, वो तो, रही है। हे राजा, आज तो ये बड़ा हो हम नगर के लोग के को निकालते हैं तो घड़ा निकलता ही नहीं है तब राजा भी आता है तब राजा के बात जनाई सुन के राय अड़ जाए तब राजा चिता ये तो बात अगम व्यव राजा ने स्थिति देखी वहां करके तो कहा ये बात कोई नई हो गई ये क्या हो गया कोई दिखता तो है नहीं और घड़ा भी निकलता नहीं पानी से चला रहा है तब सपूता नगर वास को डिडोरा पिटा गया कि आप सभी आओ और राजा का घड़ा उस सागर के अंदर यानी उस तालाब के अंदर ही वो निकल नहीं रहा है आप सब मिल करके निकालो तो नगर के लोग राजा, राजा की डिंडोरी पीटने से वहाँ बहुत सारे इकट्ठे हो गए दे दे दे दे और मेहनत करने लगे सुन के लोग गड़ा चले अजूता राजा तभी तुरंग मंगाई ओ सवार चले चतुराई राजा फिर इस प्रकार से अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर के देखे जाकर की स्थिति बार बार चेक करे शेष बीस दब जाई राजा संग चले सब सबाई कहते हैं बीस हजार आदमी आगे परंतु वो घड़ा बाहर नहीं निकला नगर लोग सब चला आए बालको रा, लगावा फिर राजा ने एक हाथी एक हाथी बांध हाथी लाए और हाथी जो है एक बीच में रस्सा लिया और घड़ा के बांधा और खींचने लगा तो निकले भी नहीं फिर कहते ने राजा तभी मंगाई नगर लोग सभी मानुष किंचित चला आए शेष बीस मानुसारे बहुत एक हाथी से नहीं निकला तो दो लगाया दो से नहीं निकला तो दस लगाया ऐसे करते राजा के पास एक हजार हाथी थे कितने सबको ला कर के लगाया पर वो एक घड़ा नहीं उठे बड़े अचंभे की बात होगी राजा को मन में बड़ा हुआ अरे ये क्या हो गया पीलवान राजा खड़ा-खड़ा कहे अचुआ तुम्हारे तुम्हारे ये हाथी क्या काम के इनको मारो जल्दी घड़ा बाहर निकालो अब वो क्रोध में आकर के मावत खूब हाथियों को मारे और हाथी जोर जोर से आवाज करे पर वो गड़ा निकलता नहीं नेक गड़ा नहीं उठन उठाए राजा तो लजाए लाख देखत सकल अचंबो माणा चार लाख मनुष्यों ने ये लीला देखी कितनी चार लाख और देखते देखते बड़े अचंबे में पड़ गए कि ये ऐसी घटना तो हमारे जीवन में पहली बार हुई राय देख भयो व्याकुल वार बहु जल ही। आज अचरज भयो अति ही गड़ा गए कोई कुंजर किंचित अच्रजा गये उपाय हारे अबे देख जीव डरे मंत्री करो विचार हम घट अति सुनसे भयो व्याकुल चित्त हमारे कीजे कौन विचार अब राजा ने अपने मंत्री से सलाह ली मंत्री अब क्या करना चाहिए ये ऐसा कैसे हो गया आज तो राजा मंत्री विचार करते हैं मंत्री क्या कहते हैं मंत्री कहे सुनो वचन आवत है लाजा मुझे तो कहते कहते आपसे शर्म लगती है मैं कैसे क्यों मेरे को सब मालूम है ऐसा क्यों हुआ वो मेरे को सब मालमान है पर मैं मुझे आपका डर लगता है आप मेरी बात सुनते नहीं साधु एक दरवाजा था पर आप नहीं तो राजा एक साधु अपने द्वार पर आए थे तो आपने बहुत उसका एतराज किया कि मेरे द्वार पर कोई साधु नहीं आना चाहिए मैं तो समझता हूं ये कड़ा सब उसी साधु की है साधु सब एक जैसे नहीं होते इसलिए वो साधु कोई परमात्मा का रूप है इसलिए वो आपको पूरा झुकाएगा और ये कड़ा उसी की है साधु एक आयो दरवाजा ता पर आप नहीं इतरा जा सो स्वामी ये चरित्र दिखाई हमरे चित मेरे मन में यही शंका है वही साधु की ये कड़ा है ये यंत्र फिर, फिर दूसरी लीला करनी शुरू कर दी सर्वर भीतर वाई सुबह धर बैठो जाई फिर मैंने वो घड़ा छोड़ दिया फिर वो मैंने गढ़ा को तो अपने, अपने स्थिति पे छोड़ दिया और और फिर मैं मैं बन बन बन गया पक्षी पक्षी बन बन करके एक एक मिटू, मिटू, पक्षी पक्षी बन बन बन करके एक अद्भुत बन आया सर्वर भीतर बन रूप बैठे देख आवा बाण मारन को तब एक पारदी आकर के मुझे मारने लगा और उल्टा बाण पारदी लागा लगता भागा पहला बाण बाढ़ ने मेरे ऊपर चलाया सुआ पर तो मैंने ऐसी कड़ा दिखाई कि वो जो बाण था वो मेरे चारों ओर घूम करके वापस पारधी को जाकर तब तो वो पारधी रोया और गांव में भागा कि अरे ये क्या बात है मैं तो सु मार रहा था और बाण मेरे को लग रहा है दो चार सो जाए जनाए देखता ही लोग पुनियाए जब ये बात जाकर नगर में बोली तो दो चार मनुष्य और आए कि ऐसा कैसा सुआ है? हम भी देखते हैं। दृष्टि प्रसार को देखा सुंदर सुआ सुंदर अति लेखा इतना था कि सब लोगों की दृष्टि टिकी रही ऐसा सुहा तो हमने कभी नहीं देखा कर गुले ले गुला चढ़ाए टूटा गुला खंड हो जाए जब खड़े खड़े विचार करे तो गुले लाओ और इस सु को मारो यानी गुलेल से पत्थर मारो तो होता क्या है जैसे ही गुलेल उस सुवा के सामने करते हैं, तो अपने आप गुलेल टूट जाता है कितना भी बढ़िया दो चार दस बीस पचास दीक तमाशा ताली ठोके ढोल बजाव है सुहा डरे उड़े ने उड़ावे अब इस प्रकार दस बीस पचास आदमी आगे अज, सुवा, अकेला है और वहाँ पे कई तरह के तमाशे करें, ढोल बजावे ताली पीटे फिर भी सुवा उड़े नहीं तब लोग राय को कहा राजा से राजा साहब ये गड़ावड़ा तो छोड़ो एक वो सुवा आया है उसको देखो आप ऐसा सुंदर सुवा कोई नहीं अगर आपके घर में रखोगे तो न्याल हो जाओगे तभी लोग रायन को जाए सुवाई बहुत महाराजा की ने बजाऊं बाजा उड़ावे बैठ जायृक्ष आनंद मन लावे कितना भी भी बोलो कितना भी कुछ कहो उड़ता ही नहीं है वो वृक्ष पर बैठा है हे राजन आप भी देखने चलो गागर छोड़ राय चल गयू गड़ा को छोड़कर के राजा वहां गया आ गया राय पार दी दय राजा एक पारदी को कहा अरे बहुत सुंदर सुवा है है ऐसा तो तो हम राजाओं के घर में देता है। इसलिए तुम उसको पकड़ के लाओ पार्दी सुवा जो मांगो तो पाओ चले पारदी त्रुटी गई सुंदा तीन नहीं इस प्रकार पारदी को प्रलोभन दे दिया राजा ने अगर वो सुबह लाओगे तो जानते हो मैं तुमको इतना इतना बड़ा भेट दूंगा धन दूंगा इसलिए काम करो तब वो फंदा डाल करके फंदा बना करके सुआ पे फेंकता है जब फंदा छोटकी ना तभी रूप बड़ा धर दी ना जब फंदा बो डाले भाई तभी सुआ छोटा हो जाए। ने सुआ जाय सुन देख में फंदो बना सुआ को देख कर जब फंदा बनाते हैं तो होता क्या है कि या तो सुबह बड़ा हो जाता है या सुबह छोटा हो जाता है वो फंदा फेंके तो कोई मतलब नहीं परेशान होंगे बहुत पारदी लाए है सुबह हाथ नहीं आवे कोई कोई 100-200 पारदी आ गया किसी के सुहा हाथ नहीं आता सकल पारदी रहे तब राजा सो तब कह पुकारी सभी पारदी हाथ जोड़ के बोले राजा इस सुहा को हम पकड़ नहीं सकते सुवा न आए हमारे हाथा चाहो कटाओ माता ए, हे राजन चाहे हमारा सिर हम वाला नहीं है आप ही पकड़ो बहुत सुा देख वयोचित भंगा सात रोज ऐसे जब बीता राजा अन्न सुधा ने कीता सात दिन तक उन सुवा ने पकड़न वास्ते रोज गतिविधि चलावता परंतु वो नहीं पकड़ में ठीक है? हम को देख उठी सत्त की रीति और तब मैं उड़ा भाई राजा हाथ बैठी हो जायी तब उस राजा ने मन में विचार किया के ये सु जब तक मेरे हाथ में नहीं आएगा जब तक मैं अंजल लेने वाला नहीं हूँ सात दिन तक वो भूखा रहा राजा कोशिश करता रहा तब साहेब ने कहा अरे मर जाएगा ये ये मर जाएगा तो फिर किसको चेताएंगे इसलिए साहेब ने कृपा करके उसके हाथ पर आप सुआ बने हुए उसके हाथ पर बैठ गए राजा के तभी तब, तब मैं उड़ाता ते भाई राजा हाथ बैठी हो जायी तब तक सर राणी देखे आई देख सुंदरताई हाथ पर बैठे सुहा तो रानी भी उससे प्रेम करने लगी उनमन सुवा सुवा सुवा सुवा की धारा जैसे साधु दशा दशा में में में रहते हैं ऐसे सुवा भी में रहता है है और के घट प्रकाश दिखाई पड़ता ऐसा अनोखा है की राजा की नींद जो है वो उड़ गई रानी तब भीतर चले जाए और राजा को बात जनाई और राजा से रानी कहती है सुनो जी एक बात बताऊं कि हाँ बोलो रानी साहब क्या बात है कि सुवा तो अपने घर में ले लो और इसका पिंजरा दो और मैं रोज इस सुवा को राम राम कराऊंगी और इसको मैं दाना डालूंगी ये मेरी बहुत इच्छा है राजा ये मेरी इच्छा पूरी करो सुनितया जैसे रंग कमानी दीपावा वेगरा पग धारा देख सु राजा कष्ट कराई सर्व कंचन दूध भीतर कीना रानी लेकर आई धाई उडकर सुवा हाथ पर जाई तभी पकड़ी प्रेम लावा रानी राजा बहु सुख पावा तब राजा मंत्री हंकर आयो चतुर तुरंत बुलायो फिर राजा ने चतुर, चतुर सुनार बुला करके और पहले तो उसको दूध पिलाया तो दूध पीवे नहीं फिर का इसको सुनार सुनार से इसका वो बनवा लो पिंजरा।, पिंजरा तो सुनार को आप देते माल राजा डी के चतुर सुनारा तीन सो राजा वचन उचारा अहो प्रवीण चतुरा अधिकारी पिंजरा देव हमारा बनाई शेष पचीस मोहर तबदीना यानी पच्चीस हजार मोहरे उस सोनार को दी और कहा कि के, के लिए तुम पिंजरा सवा हीरा लगे मोती, सवा लाख लाख हीरा हीरा मोती, मायने जड़ाया दीने की जड़ ज्योति और कई प्रकार की मणिया भी दी राजा ने जिसमें सुत में भी बैठा रहे तो अपने आप प्रकाश होता है सात हजार लाल की पाती सात हजार उस सुआ के पिंजरे की शोभा क्या करूं अब उ, इतना लगने के बाद तो पिंजरा कैसा बन गया बारह वर्ष बनावत गई हूं बारह साल तो उसको बनाते लग गया वाह भाई वाह मौज बन गई सु तब लग सुहा जी रही तब लग लोग है आराम से वहां बैठा रहा पिंजरा जब लेकर देखना यह है कि उस राजा को चेताते हैं किस प्रकार चेताते हैं एक जीव को भक्ति में लगाने के लिए साहेब ने कितनी लीला बताई ये साहिब का बड़पन है कि वे परमात्मा है फिर भी सुहा बन गए और उनके घर विराजमान हुए। रानी तबे पटावन लीना रामे राम पड़ी मन लीना भयोसि पिंजरा तब जब लेकर सुहा ना होते जब पिंजरा बन गया तो उसके अंदर सुहा को प्रवेश कर दिया तब सु अंदर में बैठा है तब रानी कह रही बोल सुहा राम राम बोल सुहा राम राम तो सु बोल बोल बोले नहीं और दूसरी बात क्या है तभी हे राजा नहीं तो भूत प्रेत बनेगा नहीं हे राजा तू तो भूत और प्रेत बन जाएगा एक दिन मिश्रण सब सोग होती छोड़ो सब कोई और सुवा कहता है एक दिन एक दिन सब सब दुनिया छोड़ के राजा तेरे को जाना पड़ेगा इसलिए अपने बेटा बेटी परिवार का मोह छोड़ दे वाणी यही गत बहुवारा दूजा वचन नहीं चित धारा बार बार चेतावनी इसी बात की सुवा देता है और वो कोई भी कुछ भी कहो सुवा राम राम नहीं करता है वाणी ये कहते बहुबारा दूजा वचन नहीं चित धारा राजा सुवा बोल कुबोल पुकारा बार बार हम पढ़ावा चित एकन आवा एक दिन राय ऐरन गय लीला एकता फिर राजा है एक दिन आकेट खेलने के लिए चले गए जीव मारने के लिए चले गए हिरण मारने के लिए तब साहब ने कहा कि मैं भी वहां एक लीला करी ऐसे राजा चेतना विचार कीन मनमाई दीना आ गया अग्नि को जबी मलन में दद की उटी, सो रानी रानी आग लागी अरे सुतकल कलत्र ले रानी भागी तब ने आदेश दिया अग्नि देव को के हे अग्नि देव इस राजा के पास धन संपत्ति बहुत है तो तू इसकी धन संपत्ति सब जला दे ताकि इसका मोह हट जावे और ये भक्ति में लग जावे अब वहाँ पे अग्नि और राजा का महल सब जलने लगा राजा तो आकेट खेलने गए पीछे महल धू धू करके जल रहा है और रानी के पास और अपने उनके राजा के पुत्र के पास आग पहुँची रानी महल से अपने बच्चों को लेकर के बाहर भागी अग्नि जर सकलो भंडारा अब एक विशेष बात यह थी कि जहा जहा राजा का धन था जहां जहां राजा के पास हीरे मोती धन मोहरे और चांदी सोना जो भी धन संपदा थी वहां पर वो आग अपने आप ददकती है और सब जल रहे हैं बो तेज अग्नि अफहरा जर तेव सकलो भंडारा हीरा मोती लाल अफहारा पाट पटमी घर मकान जलने लगा और तब आग धीरे धीरे घोड़ों के पास हाथियों के पास पहुंचने लगी तब गांव वालों ने घोड़ों और हाथियों को खोल दिया और रानी को बचा लिया और लाल लाकर के पानी उसमें डालने लगे जितने राजा आ गए और राजा ने ये दशा देखी तो राजा बड़े शोक में चले गए, बड़ी चिंता में चले गए राव साज वस्तु जब जरी हाहा हा रानी रोत फिरी और जरे और जर जायी सुहाम बुख पाई यानी और तो सब जल जावे तो जात नहीं पर मेरा सुआ जलना नहीं चाहिए है बारह वर्ष सुबह सुआ जले नहीं के साल ये सुआ मेरे घर रहा और सुआ का पिंजरा मैंने बनवाया तो सुआ से मुझे इतना प्रेम हो गया अगर सुआ नहीं मिला तो मैं भी जल के मर जाऊंगी संसार में रहूंगी नहीं राव शिकार फिर आयु देखियो राजा सब जल गयू अरे राजा बूझे रानी बात मोसे कहो सुवा राजा जब जब आए तक तो बहुत कुछ जल चुका था तब राजा ने आते ही भी यही कहा अरे सब कुछ जल गया तो कोई बात नहीं अरे वो सुवा तो नहीं जल गया तो रानी कहे कि मुझे पता नहीं है अगर सुवा जल गया तो मैं भी जीवूंगी नहीं मर जाऊंगी पिंजरा सुनो अब रानी को गुरे हुई शायद मेरा सुहा जल गया होगा एक रानी रोने लगी सुन के राय मोह बढ़ाई सकल लोग को दीन लीन बुलाई राजा ने फिर नगर के लोगों को बुलाया हो जो सुहा जाओ सब कोई देखता है हर होई जाओ अपना महल जो जल गया है उसको शांत करो और देखो वो सु बच जाना चाहिए और सुबह जो अगर बच गया है तो सुबह को सुबह से हम लोग मिलेंगे और सबसे प्रेमी आत्मा मेरी सुहा है और सुबह अगर नहीं रहा तो फिर हमें भी जीना अच्छा नहीं लगता है सुनित लोग चले बहुधाए दारे जब तब अग्नि बुझाए और सकल भय जड़ छा पिंजरा कहा लग नहीं जा रहा सभी लोग आग को बुझाने के लिए गए और देखे तो सु के पिंजरा के आंच तक नहीं आई सु के पिंजरे के नजदीक आंच तक नहीं आई काला धुआं भी नहीं लगा बीतर भीतर सुआ रही, बोलत वे वचन ए राजा रानी देखत धावा, हाथ सुआ आगे अंक लगावा, फिर सुआ के हाथ लगा लगा करके राजा रानी ने कहा बस कोई बात नहीं हमारा सबसे बड़ा धन ये सु है और सु नहीं जला तो कोई बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए राजा रानी करे विचारा ये तो करता सिर्जनहारा अचंबे की बात यही ये, ये हुई राजा साहब रानी कहती है कि इतनी आग लगी और इतना महल जला मुझे अचंबा ये हो रहा है कि सुआ के आंच तक क्यों नहीं लगी क्या बात है अरे मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि इस संसार को बनाने वाला परमात्मा ही मेरे घर में सुआ बनकर आया है इसलिए इस सुआ को हम सुआ नहीं कहे। ये तो सुन आत्मा महान परमात्मा है रानी है। नगर लोग सब देखन और उनका हिया भर गया राजा रानी का और सुआ के पांव पकड़ ले राजा ने रानी ने और कहे की वारे तू तो, तो बच गया अगर तू नहीं बचा होता तो हम संसार में नहीं रहते रानी रावचर लपटाए नगर लोग सब देखा सुनो सुवा तुम वचन हमारा बारह वर्ष रहे हम पासु अपनी माता को निजासु राजा ने सब नगर के लोगों को बुलाया और साथ में लेकर सुवा के पास पहुंचे और सुवा से विनती करने लगे हो सुवा आप मेरे घर में बारह वर्ष रहे अब मुझे समझाओ आप कौन हो तुम सुबह तो नहीं हो क्या तुम कर्ता पुरुष विदेही या तो तुम परमात्मा द्रव्य जरे चिंता नहीं मुझे कोई चिंता नहीं महल जल गया तो परंतु मुझे इस बात का उत्तर चाहिए और सु मुझे उत्तर दो ये संसय व्याप्या घटमाइ सभी जड़ियों कछो नहीं दे लगी ने आचा एक अचंबित बात यह है कि मेरे महल में बहुत नुकसान हुआ है बहुत वस्त्र अमूले जल गई है और तेरे आसपास भी बहुत चीजें जल गई पर तेरे पिंजरे के पास मतलब आछ तक नहीं आई तो ये क्या अचंबा है सुबह ताते तुम हम चीन स्वामी सत्यो वो अंतर्यामी इसलिए हम परमात्मा मान करके आपकी कर रहे हैं, कर रहे हैं, आपसे विनती कर हैं। अगर आप परमात्मा सुबह बने हो और तो आप हैं जो हमारे लिए प्रकट हो जाओ अपने स्वरूप में आ जाओ बोले सुहा कहे सुन राजा चेतोनात्र हो अका जा हे राजा सुवा कहता है हे राजा अरे चेत जा राजा नहीं तो अकाज तो तो हो जाएगा युगन युगन जग आयो राया आया तुमरे काज लोक ते तेजाया मैं हर युग में आता हूँ सुवा कहता है मैं हर युग में आता हूँ और इस इस समय में मैं आपको सतलोग ले जाने के लिए आया हूँ आपकी मुक्ति करने के लिए आया हूँ राजा बड़ तो मूर्ख है, गिवार हैं शायद आप अज्ञानी बहुत हैं आप मेरी बात पे ध्यान नहीं देते हैं ताते हम ये ख्याल पसारा इसीलिए मैं सुआ बन करके यहाँ बैठा हूँ हम वट तरह तुम द्वारे आई राजा जब मैं तेरे गांव में इसी नियत से आया था कि राजा को ज्ञान देंगे ध्यान देंगे और उसकी बुद्धि को बुलिंद करेंगे और उसको सत्संग सुनाएंगे, सार शब्द लिखाएंगे शुरू शब्द योग बताएंगे इसी भावना से मैं तेरे शहर में आया था सत्संग करने के लिए और तुमने उस सुगनिया को क्या कहा कि जाओ उसको कह देना मेरे द्वार से हट जाए नहीं तो उसका सिर काट दूंगा तो मेरी सुगनिया दुखी होकर के बेचारी चली गई और मैंने भी तेरा द्वार छोड़ दिया जानते हो घड़ा भरने आई थी ब्रिस्ली उसका घड़ा भी मैंने ही पकड़ा था तब तेरी बुद्धि ठिकाने नहीं आई तब मुझे सुआ बनना पड़ा तो अभी भी तेरी बुद्धि ठिकाने नहीं आती है तो फिर तो हो गई बात तब ते राजा मारण दावा भाग सुगन हम लग आवा दाय सुगन खबर कई हम पास वेगे ताते हम चले सर्वर की निवास जड़ को आई लीला एकता हम लाई सर्वर भीतर गागर थंबा आगे डार धर ध्यान अरम्बा ऐते चेतियो चेत्यो ऐलन चेत तो बांध्यो यमराज नाम तुम नात्र होवे अकाज अरे इतनी लीला मैंने दिखाई रे राजा और फिर भी तुम चेता नहीं यानी तेरी बुद्धि को काल निरंजन यमराज पकड़ लिए इसलिए तू मेरी सत्य बात को नहीं मानता है तब वो राजा क्या, क्या कहने लगे जीव काज आए तुम द्वारा साहेब थोड़ा सा बोलते है के भाई तेरे आत्मा का भला चाहता है तो अभी भी तू ज्ञान धारण कर ले और से जुड़ जा। चेतन चेत महलन आवा, रतन जड़ित पिंजरा तुम लावा राम राम तुम मोई पढ़ाई हम कह रहा है चेत ये अगम वचन को गम नहीं कीना ना विधि तो हम परचो देना हे राजा तू कितना मूर्ख था के मैं सुआ बनकर तेरे घर बारह साल रह गया और तू कहता है मुझे के सुआ राम राम बोलो और तो मैं कहता हूँ रे चेत जा राजा ये यमों का देश है और यम तुम्हें मारेंगे तू तु भूत प्रेत बन जाएगा तू भक्ति कर फिर भी तू नहीं चेता रे अज्ञानी तो मैं क्या करू अगम वचन को गम नहीं की ना ये विधि तो हम पर तो चे तो बड़ भागा अरे तू कम से कम से उस समय समय चेत जाता जिस समय मैं कहा था रे तू भूत बन जाएगा मर के प्रेत बन जाएगा हे राजा तू तेरे को यम बहुत दुख देंगे ऐसा कोई साधारण सु बोल कर कहने वाला नहीं था मैंने साधु की तरह मैंने तुम्हें पाठ पढ़ाया था यानी भक्ति बताई थी सुहा बन के भी और तुम दोनों ने मुझसे 12 साल प्रेम किया पर ये नहीं कहा कि मेरे घर आप कौन संत ये रूप धारण कर लिए और प्रकट हो जाओ हमारी मुक्ति करो आज तेरी बुद्धि में थोड़ा प्रकाश आया तो तुम्हें पता चला तो तू मेरे से विनती करने आया राजा चरण गए तो नगर के लोग भी दुखी हुए अरे हम लोगों ने कितनी भूल की थी एक संत द्वार पे आए तो उनको मतलब निकाल दिया फिर गड़ा पकड़ लिया तो अपन समझे नहीं फिर सुबह बनकर बारह साल रहे फिर समझे नहीं अब समझना बहुत जरूरी है ये सुआ नहीं ये तो हार है। तब सभी नगर के लोग बोले राजा के यहाँ सुवा नहीं राजा के यहाँ सृजन हार पधारे हैं आप सभी उनके दर्शन करने के लिए चलो तो राजा आप विनती करते हैं धाये राजा चरण गए दौड़ के राजा ने चरण पकड़ लिए तुम पुरुष हो हम देय नर अज्ञान है। प्रभु हंस नायक सार हो मैं तो अज्ञानी जी हूँ और आप पूर्ण प्रभु है हंस रूप आपने धारण किया तो, तो आप, आप हंस रूप होकर के आप पदारो मेरे यहाँ वर्ण पलट, पलट करके मुझे हंस रूप में दर्शन दो आदि अंत भाग दर्शन दियो दिया आये सब अग हर लियो आदि और अंत की जानने वाले और, और हमारे, हमारे कोई पूर्व के भाग्य उसकी बदौलत आपने यहाँ आकर हमें दर्शन दिए और इस दास को अब सेवा करने के लिए आदेश करो और जो हमने भूल की है उसे क्षमा करो कहो आप हंस वर्ण अब की जिये कौन दीप तुम गा दीजिए राजा विनती करते अब तो आप सुआ का वेश तज दो और अपने स्वरूप में आ जाओ महाराज और हमें संत रूप में सदगुरु रूप में मुझे दर्शन दो और आपका क्या नाम है और आप किस उद्देश्य को लेकर के मेरे यहाँ पदारे हो तो मुझे सब कुछ बताओ सुआ तज सुनारा आपो धारा सुन तचन तुम राय हमारा सत्य लोग ते हम पग धारा नाम कबीर हमारा होई तो को बोधन आयो नाम नाम हमारा नाम हमारा कबीर बोधन आयो सोई तब सतगुरु बोले क्या ठीक है मैं अपने स्वरूप में आ जाता हूं तब साहब एक पल में वापस उसी संत वेश भूषा में और सामने प्रगट हो गए राजा को दर्शन दिए राजा चरण पकड़ लिए ओहो हो आपके दर्शन पाकर अब बड़ी शांति मिल रही है और हे दयालु आप कृपा करके हमें जिस जिस लक्ष्य को लेकर आप आए हैं वो हमें कृपा करके कहिए तब साहेब ने कहा तुमने पूछा कि आपका क्या नाम है हे राजा मेरा नाम कबीर है और मैं इस दुनिया में अमर हूँ और जहा जहां है उन्हें मैं चेताने के लिए जाता हूँ और संत रूप धारण करता हूँ मेरा असली निवास अमर लोग सत्योग है जहाँ से मैं आता हूँ देव मुक्ति मोह नाम गुसाई हर्षित भयो में रंक न पृथ्वी तज हम लोक ही आद पुरुष के दर्शन पाए राजूत पटाई नोला बनायो राजा सो बात अधिक छवि छाया फिर साहब ने कृपा की के राजा जाँ जाँ से तेरा महल जल गया और जाँ जाँ जाँ जो संपत्ति का तेरे को नुकसान हुआ वो सब वैसी की वैसी तेरे को मिल जाएगी और की कृपा हुई राजा को बहुत संपत्ति वापस मिल गई और राजा ने फिर उससे भी सवाया महल बना करके खड़ा किया और कहा कि साहेब के हाथ से मेरे महल का उद्घाटन करूंगा और मैं साहिब का शिष्य बनूंगा और पूरा नगर जो है मैं उनको भी साहिब का शिष्य बनाऊंगा कंचन हैसन आई हीरा लाल लगे बहुत आई लाए सिंहासन छत्र चंदेवा सुभग तनावा साहेब बैठायो रानी राय चरण लपटायो राजा और दस रानी जानो पुत्र इस प्रकार से राजा का मकान बनके तैयार हुआ और राजा को सतगुरु ने कहा तेरे पवित्र घर के अंदर अब चौका आरती करवा ले और सत्संग करवा ले तो राजा ने साहिब के कहे अनुसार सब साज मंगाए ऊंचे आसन पर साहिब को बिठाया और सबसे पहले सबसे पहले सदगुरु का चरण दो करके चरणामत लिया जो अपने गुरु का चरण धोके चरनामत लेते हैं उसका फायदा यही है कि वो शिष्य कभी भी कितने भी विघन आवे तो वो शिष्य अपने गुरु से अलग नहीं होता है काल तो करता है इसका फायदा एक दूसरा फायदा कि गुरु का चरनामत लेने से पूर्व के जो पाप होते हैं हैं वो सब मिटते हैं। और साधु संतों के गुरु महाराज के चरनामत में ये ताकत होती है इसलिए इसको विधान में रखा है चौका आरती करते समय सबसे पहले कड़िहार जो बैठते हैं उनका चरण धोके लेना चाहिए क्योंकि चौका आरती में जो बैठेंगे वे परमात्मा के स्वरूप हैं ऐसा भाव रखने पर ही चौका आरती संपन्न होती है अगर यह भाव रख दिया कि ये तो हमारी तरह मनुष्य है तो फिर चौका आरती में उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है तो ये राजा सदगुरु के चरणों में लिपटा और राजा और रानी ने सदगुरु का चरण दो के चरणाम थी, थी और इस प्रकार से राजा अपने परिवार को लेकर के सदगुरु के चरणों में नारायण भेंट करवाया तो इस प्रकार उनके नाम वगैरह सारे ग्रंथ में दिए हुए है तो उ तो तुम तुम तो थान सब ले चरण चित देहु राजा तभी सिखापन माना चौका सहज कर प्रणाम साहब को राजा साहिब से और ज्ञान प्राप्त किया ध्यान अंग प्राप्त किया नाम उपदेश प्राप्त किया और इतनी इतने राजकुमार और और इतनी ये सब मिलकर के और साहिब के साहिब चरणों में समर्पित हुए और इन्होंने दीक्षा शिक्षा ली और ये भजन करने लगे चंदन गिस्कर महन लिपाही यपूर सुगंधराई शत्रु जड़ाव सोहा इस प्रकार से पूरे महल को उन्होंने सजाया और उस समय कहते हैं हाथी के समान नरियल था बड़ा आपने पहले भी सुना था ग्यारह हजार वर्ष उस समय आदमी की आयु थी कितना ग्यारह हजार तो उस समय फिर मनुष्य कितना लंबा था मनुष्य भी यानी 14 हाथ लंबा मनुष्य और तो फिर इसी प्रकार से कहते वो युग की बातें हैं अभी वो थोड़ा अपने मन में संशय हो जाता है हस्ति एताकों के तो मुल्ला साठ चोका सुधरिया सबने अपना अपना नारे चोका आरती में भेंट किया चोका आरती विधि विधान से संपन्न हुई और राजा ने दंडवत प्रणाम गुरुदेव को किया बहुत भांति सो चौका धारा अनंत बाजे बाज अफारा तीन का तोड़े जल जब तब दीना पूरे नगर चौका आरती में आए और साहेब की सत्संग सुनी और शिक्षा भी ली सीख पान सभी को दीना जो जो ऐसा बोले कि साहब मुझे शिष्य बनाओ तो उनको शिक्षा भी दी और फिर पान परवाना भी दिया अभी भक्त राजा बल ना भक्ति शिकारी मन में दीना सकल जीव की ने अब हमारा काज अच्छा हो गया हम गुरु की शरण में आगे अति प्रेम राजा कीन तब जब पाय पान प्रवाना हो गद, गद गिरा तन कुल तब विनय स्तुति ठाना हो हंस नायक परम लायक पराय प्रभु दर्शन दियो काग पलट मराल कर सिंधु बूढ़े गेलियो चरण मयंक चित चकोर नप मोय निशंक जनम मरण दुख मिट गयो राजा बंक भली करणी लावा राज गुमान सकल विसरावा इस प्रकार से कहते कि वो राजा जो बंक थे इतने हरामी थे इतने मतलब जो है संतों के विरोधी थे और हत्यारे थे, ऐसे राजा को भी ने ज्ञान करवाया और उसकी पूरी नगरी को आपने चेताया राजा रानी और पुत्र वगैरह परिवार वगैरह सबको उपदेश किया अदम चाल सब दीन छुड़ाई जो राजा अदम चाल में चलता था वो सब छुड़ाया हंस चालोक सिदाई राजा सुमती और, वाला बन गया और अच्छी करनी करने लगा अपनी जनता को सुखी करने लगा और सदगुरु का दिया हुआ नाम जपने लगा ऐसी व्यक्ति करे जो प्राणी हंसो तो शब्द समानी तीस जीव इकतीसो राजा पाए नाम सुदर्तिन काजा जो नाम पान परवाना पाए वे तीस तो जीवते और एक राजा था जो सदगुरु के द्वारा पान प्रवाना पाया अमी अंश जे पाय हंस ते चले सत लोग को ताही कालन पर शोक हो ताल एक तीस हंस ले चले आरे लोक में पाय वासा पुरुष के दर्शन लिए देखियो लोक में बुआर सदगुरु के चरणन पड़े लग अंग जित बोलो सदगुरु कबीर साहेब की तो पूरे नगर को सत्संग सुनाया और इकतीसवा राजा तीस उसका परिवार सबको लेकर के आप सदगुरु सतलोक पहुँचे और सभी आत्मा सुखी होगी आनंदित होगी बोलो सदगुरु कबीर साहेब की तो ये थी बंक राजा की कथा